महाभारत शांतिपर्व द्वादाधिकम्याय एक तपस्वी ऊट के आलस्य का कुपरिणाम और राजा का कर्तव्य युधिष्ठिरो कर्तव्य किं चुखी भवत एक तुतत्वर्वधर्मताम युधिष्ठिर ने पूछा समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पितामह राजा को क्या करना चाहिए क्या करने से वह सुखी हो सकता है यह मुझे यथार्थ रूप से बताइए भीष्म हतम प्रवक्षा मे शृणुकार कनिश्चय यथाराजेह कर्तव्य सुखी भवे जी ने कहा नरेश्वर राजा का जो कर्तव्य है और जो कुछ करके वह सुखी हो सकता है उस कार्य का निश्चय करके अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ उसे सुनो न चंवार उ तो महत्म तान्योध युधिष्ठिर युधि हमने एक ऊट का जो महान वृत्तांत सुन रखा है उसे तुम सुनो राजा को वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जाते स्मरों महानुष्ट तपादा अरणे संसित व्रत राजापत युग अर्थात सतयुग में एक महान ऊट था उसको पूर्वजन्म की बातों का स्मरण था उसने कठोर व्रत के पालन का नियम लेकर वन में बड़ी भारी तपस्या आरंभ की तपसस्त विभो वासनम पिताम उस तपस्या के अंत में पितामह भगवान ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा बोला भगवान आपकी कृपा से मेरी यह गर्दन बहुत बड़ी हो जाए जिससे जब मैं चलने के लिए जाऊं तो सौ योजन से अधिक दूर तक की खाद्य वस्तु ग्रहण कर सकूं एवं अस्वेत चोक्त स वरदे न महात्मना प्रतिलभ्य वरम श्रेष्ठ ययापुष्ट सुखम वनमरयक महात्मा ब्रह्माजी ने एवं वस्तु कहकर उसे मुँह मांगा वर दे दिया वह उत्तम वर पाकर ऊट अपने वन में चला गया स चकार तदाल्य वरदान सुदुर्मति न चैक्ष गंतु दुरात्मा काल उस खोटी बुद्धि वाले ऊट ने वरदान पाकर कहीं आने जाने में आलस्य कर लिया वह दुरात्मा काल से मोहित होकर चलने के लिए कहीं जाना ही नहीं चाहता था सक प्रसारम गृमा सत्यो जनाम चचार्त वातश्चागा महान एक समय की बात है वह अपने सौ योजन लंबी गर्दन फैलाकर चल रहा था उसका मन चलने से कभी थकता ही नहीं था इतने में ही बड़े जोर से हवा चलने लगी स गुहायाचरात्म आस्ते तो वर्षम अभ्याघान सो महत्व जगत वह किसी गुफा में अपनी गर्दन डालकर चल रहा था इसी समय सारे जगत को जल से आप्लावित करती हुई बड़ी भारी वर्षा होने लगी अथ शीत परितांगो जम्बूक चुछता सदा राम गुहामा सु वर्षा आरंभ होने पर भूख और थकावट से कष्ट पाता हुआ एक गीदड़ अपनी स्त्री के साथ शीघ्र ही उस गुहा में आ घुसा वह जल से पीड़ित था सर्दी से उसके सारे अंग अकड़ गए थे मांस जीवी तुम सोभृतम चुछता अभर तरश्रेष्ठ वह मांसजीवी गीदड़ अत्यंत भूख के कारण कष्ट पा रहा था अतः उसने ऊट की गर्दन का मांस काट काट कर खाना आरंभ कर दिया यदाबुता तदुद्यतात्मा भक्षाण सवी पशु तदा संकोचने यत्न अकरोखिता जब उस पशु को यह मालूम हुआ कि उसकी गर्दन खाई जा रही है तब वह अत्यंत दुखी हो उसे समेटने का प्रयत्न करने लगा। लगातु ते पशु तावत तेना सदारे नम्बुके वह पशु जब तक अपने गर्दन को ऊपर नीचे समेटने का यत्न करता रहा तब तक ही स्त्री सहित सियार ने उसे काट कर खा लिया स हक्ष तमुष्टं जम्बुक विगते वात वर्षे तो निश्चक्रम गुहा मुखा इस प्रकार उट को मार कर खा जाने के जब गए, के जब आंधी और हो गई, तब वह गुफा मुहाने से निकल गया। एवं आलस्यस्य महानतम दोषमागतम इस तरह उस मूर्ख ऊट की मृत्यु हो गई देखो उसके आलस्य के क्रम से कितना महान दोष प्राप्त हो गया तमप्य विधम योगे नहतेन्द्रिय वर्तस्व बुद्धिमूलम तो विजय मनुरब्रवीर इसीलिए तुम्हें भी ऐसे आलस्य को त्याग करके इंद्रियों को वश में रखते हुए बुद्धिपूर्वक बर्ताव करना उचित है मनुजी का कथन है कि विजय का मूल बुद्धि ही है तानि, तानि भारत बुद्धि बल से किए गए कार्य श्रेष्ठ बाहु बल से किए जाने वाले कार्य मध्यम हैं जांघ अर्थात पैर के बल से किए गए कार्य जघन्य अर्थात अधम कोटि के हैं तथा मस्तक से भार ढोने का कार्य सबसे निम्न श्रेणी का है राज्य मनुरब्रवीत जो जितेन्द्रिय और कार्य दक्ष है उसी का राज्य स्थिर रहता है मनु जी का कथन है कि संकट में पड़े हुए राजा की विजय का मूल बुद्धि बल ही है गुह्यम मंत्रवत सुसहाय से चाण परीक्षण ठंती युधिष्ठि सहायुक्त नमह कृष्णा सक्या सख्या निष्पाप निष्पाप्युधिष्ठि जो गुप्त मंत्रणा सुनता है जिसके सहायक अच्छे हैं तथा जो भली भात जानबूझ कोई कार्य करता है उसके पास ये धन स्थिर रहता है सहायकों से संपन्न नरेश ही समुची पृथ्वी का शासन कर सकता है इदम हि सद्भि कथित विधि पुरा महेंद्र प्रभाव प्रतिमया चोक्त तव शास्त्रा यथव बुद्ध प्रचरस्वराजन् महेंद्र के समान प्रभावशाली नरेश पूर्वकाल में राज्य संचालन की विधि को जानने वाले सत्पुरुषों ने यह बात कही थी मैंने भी शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार तुम्हें यह बात बताई है राजन इसे अच्छी तरह समझकर इसी के अनुसार चलो इतिश्री महाभारत शांति परवड़ी राज धर्मानुशासन परवड़ी उष्टग्रीवोपाक्षण द्वादशाधिक शमोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में ऊट की गर्दन की कथा विषयक एक अध्याय पूरा हुआ